सर्ग आध्यात्मरामण अयोध्यागचारीमहादेवाच तत्सुम दृष्टैन रामी शश्रमा कौसल्या बोधयामास राम सीमहादेवजी बोले हे पार्वती तब महारानी महाराणी ने राम को देखकर संभ्रम संभ्रमपूर्वक महारानी कौशल्या को चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए हैं श्रुत्वैव राम नाम सा बहिर्दृष्टि प्रवाहिता रामम दृष्ट्वा विशालाक्ष आलिंग्यां के नैसयत राम का नाम सुनते ही उनकी बहिर्दृष्टि हुई और उन्होंने विशाल नैन राम को देख गले लगाकर गोद में बैठा लिया मृन्य गात्र नीलोत्पल छवि भुंग स्व पुत्रे तिच प्रा तथा उनका सिर शुभ कर उनके नीलकमल सद श्याम शरीर पर हाथ फेरा और कहा बेटा भूख लगी होगी कुछ मिष्ठान खा लो राम प्राहन में मातर भोजनावसर कृत दंड का गमने शीघ्र मम कालोद्य निश्चित राम जी बोले माता मुझे भोजन करने का समय नहीं है क्योंकि आज मेरे लिए यह समय शीघ्र ही दंडकारण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है कैकेयी वरदान सत्यसंद पिता मम भरताय दौराज्यम म्यारण्यम उत्तम मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकेयी को वरदे कर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है चतुर्दश् शुषि मुनिवेश आगम से पुनः शीघ्र न चिंता कर्मर्निश से वहाँ मुनिवेश से चौदह वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा आप किसी प्रकार की चिंता ना करें तछ्रुत्वा सहसोदिघ्ना मूर्छिता पुनरुत्थिता आह रामम सुदुर्ता दुख सागर समुता अचानक ऐसी बात सुनकर माता को दुख से अचेत हो गई और फिर चेत होने पर दुख सागर में उछलती डूबती दुखातुर होकर राम से कहने लगी यदि राम वनम सत्यम यास्त चैन मद्विना क्षणार्थम वीवित धार ये कथम राम यदि सचमुच ही तुम वन को जाते हो तो मुझे भी साथ ले चलो तुम्हारे बिना मैं आशे क्षण भी कैसे जीवित रह सकती हूँ यथार गौरबालक वस् त्यक्त न कु तथा न शक्नोमी त्यक्त प्राणा प्रिय जिस प्रकार गौ अपने अल्पवयस्क बछड़े को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती उसी प्रकार नर भी तुझ अपने प्राण प्रिय पुत्र को नहीं छोड़ सकती भरताय प्रसन्नश्चेद्राज्य राजा प्रयक्षतो वनवासाय वनवासाज्ञापय प्रिय यदि राजा भरत से प्रसन्न है तो उन्हें राज्य भले ही दे परंतु तुम प्रिय पुत्र को वनवास की आज्ञा क्यों देते हैं कैके आवरदो राजा वा प्रयक्षतो दया किमपराधम भी कैकेया जकेयी को वर्दी कर चाहे महाराज अपना सर्वसूर्य डाले इसमें कोई आपत्ति नहीं किंतु तुमने राजा अथवा कैकेयी का क्या बिगाड़ा है पिता गुरु यथा राम तवाहम अधिकातत पिता जप्तो वनम ग वार्येयम अहम सुत हे राम जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ यदि पिता ने तुझसे वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ यदि गच्छति मद्वाक्यम उल्लंघय नृपवाक्य कदा प्राणा पर गा यम साधन यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा की आज्ञा से वन को चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुर को चली जाऊंगी